हुए हैं हैं और ने था। को से था था। तो गुरु है, यादो प्रकार क्या यादो प्रकार का के मत से अलग है सभी अद्वैत वाली है शंकर भास्कर और यादव प्रकाश रामानुष सभी अद्वैत वाली ही है फिर इनकी यहाँ देखिए ये श्रुति देखो सब सर्वं <स्यारी> खजु इधम ब्रह्म कुछ ब्रह्म है तो इससे चेतन अचेतन मतलब चेतन जीव और अचेतन प्रकृति का ब्रह्म से अभेद सिद्ध है ये कहते हैं यादव पता सब कुछ ब्रह्म में सब कुछ ब्रह्म में इसका मतलब क्या है सब कुछ के साथ ब्रह्म का अभेद है चेतन मतलब क्या है जीव और प्रकृति के साथ क्या है ब्रह्म का अभेद सिद्ध हो गया और यश आत्मा शरीर तो इसके द्वारा भेद कहा जाता है तो क्या है कि जीव और ब्रह्म का भेद हो गया कहा गया तो अचेतन का भी उससे भेद हो गया तो उनका कहना है कि भेद और अभेद दोनों है और भेद और भेद दोनों कैसे है स्वाभाविक है उपाधिक कुछ भी नहीं है और उसमें देखना कि ब्रह्म कैसा है सन्मात्र है ये शंकराचार्य भी सन्मात्र कहते हैं तो सन्मात्र भी कह देते हैं सन्मात्र भी कह देंगे और सगुण भी कह देंगे सब कह लेते हैं यादव प्रकाश तो इनका कहना है कि ब्रह्म क्या है तनमात्र है और उसी के अंश हैं ईश्वर और जीव ब्रह्म के अंश कौन कौन ईश्वर और जीव ये दोनों ब्रह्म के अंश हैं है अंशी है ब्रह्म है अंशी और जीव और ईश्वर दोनों क्या है उसके अंश है।, है ऐसा कहना है इनका अच्छा तो अब ध्यान देना अब ये जानते अंश का अंशी से अभेद अंश का हाँ जैसे घटाकाश का महाकाश से अभेद होता है ना तो जीव और ईश्वर दोनों ब्रह्म के अंश हैं अंश का अंशी अभेद होता है तो यहाँ पर तत्वमसी और तत्वमसी में जो तत्व पद से क्या कहा जा रहा है जीव अंश अंत कहा जाता है कौन सांश जीव जीव और तत्पथ से क्या कहा जाता है ईश्वर वो भी अंश है ईश्वर भी अंश है ब्रह्म का और उसका जीव अंश किसका है ब्रह्म का सोहम उसमें भी इसी प्रकार से क्या कहा जाता है ईश्वर अंश तो वहा हमसे क्या कहा जाता है जीवन तो इनके मत की थोड़ा समालोचना चल रही है लगाइए सन मात्र अंशिना सन मात्र अंशी अंशी ब्रह्म क्या है सन मात्र और जीव और ईश्वर क्या है उसके अंश और अंशी कौन है ब्रह्म तो सन मात्र अंशिना मतलब सन मात्र और ये भी ध्यान देना कि जो सन मात्र ब्रह्म है वही जीव और ईश्वर रूप में परिणत होता है है ना तो वो दोनों दो उसके अंश है लगाइए सन मात्र अंसी का सन मात्र अंसी का दो अंश अंसी का दो अब ध्यान देना दो अंश कौन हुए जीव और ईश्वर तो दो अंश से विशिष्ट कौन होगा सन मात्री सन, मात्र सन मात अंसी के दो अंश है जीव ईश्वर तो अंशद्वय अं मतलब दो अंश से विशिष्ट कौन होगा अंसी तो विशिष्टता कर है ना? तो दो अंशों से विशिष्टता किस में जाएगी जब सन मात्र अंशी है अंशद्वय से विशिष्ट तो अंशद्वय की विशिष्टता किसके किसकी हो जाएगी अंशी की लग जाएगा सन मात्र अंशी की दो अंश से विशिष्टता का प्रतिपादन लग गया ंशी की दो अंश से विशिष्टता का प्रतिपादन कहने वालों का भी तो ऐसा कहने वाले कौन है यादव प्रकाश के अनुयायी कहने वालों के भी तो ये किस वाक्य के द्वारा मतलब तत्वमसी और सोहम इस वाक्य के द्वारा कहने वाले तत्वमसी और सोहम इस वाक्य के द्वारा सन की दो अंशों से वैशिष्ट का प्रतिपादन कहने वालों के कहने वालों के मत में भी वालों के मत को जोड़ लेना एक अनुसार बना लेना विवक्षा में मत में भी तन अच्छा की विवक्षा में जब तन को कहने की इच्छा होने पर तन की विवक्षा होने पर जब तन की विवक्षा है ऐसा मानेंगे कि ये शोभम अस्मी और तत्वम अस्मी इस वाक्य के, के द्वारा क्या कहा जाता है सन्मात्र क्या कहा जाता है तो सन्मात्र की विवक्षा होने पर वाक्य में तवम अहम भाव अयोगात वाक्य में तम भाव और अहम भाव का होना अनुचित है त्वम भाव भाव में स्वा प्रत्य करते हैं तो त्वम भाव, तो तो भाव कर हो जाएगा त्वत्ता तो अहम भाव कर हो जाएगा अहंता की वाक्य में त्वत्ता और अहंता का अयोग है मतलब तवम भाव और अहम भाव नहीं हो सकता मतलब वाक्य में त्वम भाव और राम भाव को कहना अनुचित है वाक्य में किसका कहना अनुचित है तुम भाव और राम भाव को कहना कब जब सन मात्र की विवक्षा है जब सनमात्र की वक्षा है तो तुम भाव उसमें मतलब धर्म उसमें रहेगा धर्म उसमें रहेगा आम भाव रहेगा तो जब सनमात्र विवक्षा होगी तो क्या होगा तम भाव और राम भाव का होना अनुचित है ठीक है अब यदि कहेंगे तू उसको छोड़ करके मतलब त्वत्ता और अहमदा को छोड़ करके स्वम भाव और अहम भाव को छोड़ करके लेंगे तो फिर वही लचना वाले दोष आ जाएगा है ना दोबारा करके देखेंगे कि और इन वाक्यों के द्वारा दो वंशों से वैशिष्ट्य का प्रतिपादन कहने वालों के मत में भी सन मात्र की विवक्षा होने पर वाक्य में स्वम भाव और अहम भाव को कहना अनुचित है वाक्य में स्वम भाव और अहम भाव को कहना अनुचित है क्यों सन मात्र जब सन मात्र में कोई त्वटता और अंतर रहती है तो वाक्य में त्व भाव और अहम भाव जो कहा गया है वो फिर किस में जाएगा उसका आधार क्या होगा नहीं नहीं। नहीं। नहीं। हाँ, तो हो सकता है नहीं। तो अगर त्वम भाव और हम भाव का होना अनुचित है अब चलो और यदि ऐसा कहना चाहे कि त्व भाव और अहम भाव से विशिष्ट को कहना है किसको कहना है त्वम भाव और हम भाव से विशिष्ट ब्रह्म को कहना है तो लगाइए तो कहते हैं कि विशिष्ट त्व भाव राम भाव से विशिष्ट किसको कहना है ब्रह्म को सन मात्र तब hmm. तो प्रथम पुरुष होना चाहिए क्योंकि जब त्वम भाव से विशिष्ट होने पर आता है मध्यम पुरुष hmm. और अहम भाव से विशिष्ट होने पर क्या आता है उत्तम, उत्तम पुरुष बता दी ध्वन में त्व भाव से विशिष्ट होने पर मतलब तुम भाव से विशिष्ट अर्थ का बोध हम शब्द होने पर तुम शब्द होने पर तुम भाव से विशिष्ट होने पर मध्यम पुरुष और राम भाव से विशिष्ट होने पर उत्तम पुरुष और यदि आपको दोनों से विशिष्ट तन मात्र को कहना है तो कौन सा पुरुष हो जाएगा प्रथम पुरुष हो जाएगा पंक्ति लगाइए त्वन्ता अहंता विशिष्टम सते सत्य त्वंता और अहंता से विशिष्ट इस प्रकार विशिष्ट की विवक्षा होने पर इस प्रकार विशिष्ट की तो विशिष्ट की विवक्षा होने पर अब देखिए लीजिए जैसे शुभम अश्मी क्या है आपका शुभम अश्मी सो तो सो अच्छा तो अलग अलग समझेंगे तो ना तो ये ऐसा तत्व के लिए ले लेना क्या है कि त्वंता यहाँ पर त्वत्ता विशिष्ट कहा जा रहा है त्वत्ता विशिष्ट और अहम इसमें सोहमश्मी में क्या कहा जाता है अहंता विशिष्ट कहा जाता है तो कहते हैं त्वत्ता और अहंता से विशिष्ट तट है इस प्रकार विशिष्ट की भी होने पर भी प्रथम पुरुष के प्रयोग का प्रसंग होता है कैसा प्रसंग होता है प्रथम पुरुष के प्रयोग का प्रसंग होता है लग जाएगा यहाँ थोड़ा सा आपको एक बात हम भी और बताते हैं हाँ आप ऐसा समझेंगे यहाँ पर तो देखा hmm. हुँ। हुँ। तो मतलब है तुन, तुन्ता तुन्ता से और से तो तो तो हम अपनी में जब को कहना होगा और थोड़ा इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर तत्वसी से विशिष्ट त्वत्ता से विशिष्ट ईश्वर से, से अभिन्न कौन सत्य तो प्रथम होगा दिश्टे, दिश्टे दिश्टे दिश्टे हाँ क्योंकि तत्व भी है ना ईश्वर को कहने वाला तो से विशिष्ट और ईश्वर से अभिन्न तत्व ये किससे कहा जा रहा है और सोमी क्या कहा जाता है सह मतलब क्या है की ईश्वर से अभिन्न और आंता से विशिष्ट तत्व ईश्वर से अभिन्न और आंता से विशिष्ट तत्व इस प्रकार विशिष्ट की विवक्षा होने पर भी प्रथम पुरुष के प्रयोग का प्रसंग होता है अच्छा आप ध्यान देना ऐसा भी यादव अंश से अंशी का क्या होता है अभेद अंश का अभेद होता है ना तो का होता है तो ये अंश के द्वारा अभेद अभेदी कहते हैं तो कैसे अभेद कहते हैं थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे मतलब क्या है अंश का भेद किसका भेद तो ये अंशी है और उसके अंश कौन है चीद। चीद� चीज और हाँ वही ठीक है उसके जीव और ईश्वर चीज अजीत नहीं जीव और ईश्वर ये कहना पर जीव और ईश्वर क्या है उसके सन से है ऐसा अच्छा तो अब ध्यान देना तो ऐसा लिख लो एक वाक्य ईश्वर अभिन्न सन मात्र से अभिन्न जीव चल अभी बाद में लिखना बाद में लिखना अभी देख लीजियो है दृश्योश् पंक्ति देख ना ये और दो दोष हो गए ना और इसमें दृश्यो चास्म मृत पिंडांसे मणिक घट तरा सदं भूत ईश्वरा कार्य अपनी समन्वया अयोगाथ अबे यहाँ पर देखो आप ये दृश्योह चाह पहले दृष्टांत को देखेंगे आप बाद में दृष्टांकित को मृत पिंडान से मणिका जैसा पढ़ रहे हैं वैसा ध्यान देंगे मृत पिंडांसे मणिका युवा मृत पिंडांसे कार्यो कार्य घट सरावाकारो तीव समन्वय अयोगात मृत पिंडान से मणिका यु घट सरावाकारोह समन्वय अयोगात ये दृष्टान्त है मणिक जिसमें पानी भरते हैं ना खूब बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं मालूम है ना मिट्टी के बनाए जाते थे नहीं। पानी नहीं। भर है मणिक कहते हैं बड़े बड़े तो होते हैं ये तो घड़े छोटे होते हैं बड़े बड़े ऊंचे होते हैं उनको कहते हैं मणिक घड़े से बड़ा होता है मणिक झल रखने का बात करें अच्छा अब ये यहाँ पर ध्यान देंगे तो मृत हो गया अंशी और उसका अंश क्या हो गया मणिक है और घाटो स्तराव भी उसके अंश हो गयी घट तो जानते हैं ना और सराव का मतलब क्या हो गया थाली जैसा है ना थाली जैसा हो गया तो घट और सराव मणिक तीनों क्या हो गए उसके अंश से और अंशी क्या हो गया मृत पिंड लगाइए तो अच्छा रहेगा कि अच्छा ठीक है ठीक है कि जिस प्रकार यू है ना जिस प्रकार मृत पिंड के अंश से मणिक में मणिक किसमें मणिक में मणिक यू समझ लेना सप्तमी पर चनाम संधि हो गई है जिस प्रकार मृत पिंड के अंश मणिक में मणिके यूस पद अच्छेद होगा मणिक में मणिक में ध्यान देना कि में घट और सराव के मतलब तो मणिक के साथ घट और सराव का अभेद होगा मृत पिंड अंश है घट सराव और मणिक तीनों अंश हैं तो जो तीनों अंश हैं तो ये बताइए अंश का अंशी से अभेद होगा कि अंश का परस्पर अंशों का परस्पर में अभेद हो जाएगा अंश का अंशी से अभेद होगा और अंशों का परस्पर में अभेद, अभेद होगा क्या तो अब लगाइए जिस प्रकार मृत पिंड के अंश से मड़िक में घट और सराव आकार यहाँ आकार जो है ना मतलब घटा एव आकारा सराव्यो आकारा ऐसा समझ लेना बात है समझिए घटा एव आकारा सराव्यव आकार कर्म करेंगे ना तो घटाकार घट ही है और सरावाकार का क्या है सराव भी है जिस प्रकार मृत पिंड के अंत मणिक में घट और सराव का समन्वय अयोगा समन्वय नहीं हो सकता है समन्वय मतलब कि जिस प्रकार मृत पिंड के अंत मणिक में घट और सराव का समन्वय नहीं हो सकता है मतलब मणिक में घट और सराव का अभेद नहीं हो सकता है घट और सराव का अभेद नहीं हो सकता ये मतलब है ऐसा लगा ना जिस प्रकार मृत पिंड के अंश मणिक में मतलब हुआ मणिक के साथ घाट और सराव का अभेद नहीं हो सकता है किसके साथ अभेद नहीं हो सकता है मणिक के साथ किसका मरिक अभेद, मरिक अभेद नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है क्योंकि ये तीनों क्या है अंश है तो अंशों का परस्पर में अभेद हो सकता है क्या अंशों का किसके साथ अभेद होता है हर्ची के साथ अभेद होता है अब देखो पूर्व पेज पर टिप्पणी थोड़ा चलिए टिप्पणी में नीचे से सातवीं पंक्ति देखेंगे मृद पिंडांश मिल गया घट सराव इति ये दृष्टान्त है ठीक है तथा क्या और एक लाइन छोड़ के देखेंगे न ही मृद भूतेन मणिकेन घट सरावा इति भाव ये भाव है, है? मृद के अंश मतलब मिट्टी के अंश मणिक के साथ घट और सराव का अभेद होता है क्या न लगाए ना पहले अभेद नहीं होता है ये उसका भाव हो गया ठीक है तो दृष्टांत तो लग गया अब, अब पाठ चल रहा है देखना कि जिस प्रकार मृत पिंड के अंश में मणिक में घट सराव का समन्वय नहीं होता है मतलब मणिक में घट सराव का अभेद नहीं होता है या मणिक के साथ घट सराव का अभेद नहीं होता है उस, उसी प्रकार यू था ना तो जिस प्रकार था तो क्या हो जाएगा उस प्रकार दृश्य यो युष्म दृश्य देखना सदन ईशुराकारे दृश्यो ईश्वर समन्वया योगा। समन्वया योगा। उठाना। है कि आपका सदन ईश्वराकार ऐसा कि सन मात्र सत सत कौन है ब्रह्म सद कौन है और उसका अंश भूत कौन है ईश्वर ईशुराकार का ईश्वर योग आकार मतलब ईश्वर सद के अंश ईश्वर में भी के दृश्योभ अनुभव में आने वाले कौन है युष्म अर्थ दृश्य यो यो युषमद अस्मदर्थ योग का विशेषण है उसी प्रकार सद के अंश ईश्वर में ज्ञात युष्म और अस्मद अर्थ युष्म और असम का समन्वय नहीं हो सकता है सद के अंश भूत ईश्वर में ईश्वर क्या है सद का अंश है ईश्वर भी अंश है और युषमा दर्द और अस्मा भी क्या है अंश है तो ध्यान देना युषमा दर्द किसमें तत्वी में और सोह में क्या है असम दर्द तो दोनों जीव हुए ना युषमा दर्दर्द क्या है दोनों ये जीव हुए तो ध्यान देना युषमा दर्द अस्म ईश्वर ये तीनों क्या है की सन्मात्र ब्रह्म के अंश है तो अंशों का परस्पर में अभेर होगा क्या तो ऐसा लगाना सद के अंत ईश्वर में दृश्य समन्वय नहीं हो सकता है या अभेद नहीं हो सकता है किसका अभेद नहीं हो सकता है किसका अभेद नहीं हो सकता है युषमा तो और रस्मा दर्द का किसमें ईश्वर में।, में।, में तो सद अंश सद के अंश ईश्वर में अंशभूत का मतलब सद के अंश ईश्वर के साथ सद के अंश ईश्वर के साथ अनु ज्ञात होने वाले और का अभेद नहीं हो सकता है ईश्वर के साथ अभेद होगा क्योंकि ईश्वर भी है, और भी अंश तो अंश अभेद, अभेद होता है लग जाएगा अगे देखेंगे तम अहम अर्थ यो सत्तादी आकार प्रतिप नित्य चले आगे प्रतिपन्न विशेष तो अर्थ निर्देश अनं संयत्वाच न कथचित तत्व असी सोहम अस्मी इत्यादि निर्वाह सत्य अब ध्यान देना असि तुम असि असि कहते हैं ना अहम ब्रह्म अस्मी अश्मी कहते हैं ना तो असू है सत्ता है ना तो तुम असि असि से ज्ञात क्या होता है अस्तित्व अस्तम सत्ता किसका सत्य किसका सत्ता मतलब जीव का आधार दस्ता है तो तत्व यहाँ पर जो है अस्तित्व ज्ञात होता है किसका अस्तित्व का और ठीक है सत्ता वर्तमान एह... काल में हुआ है तो वर्तमान का... काल भी ज्ञात होता है क्या ज्ञात होता है वर्तमान काल भी ज्ञात होता है और कर्तव्य ज्ञात होता है किसका हाँ युष्मा दर्द का इसी प्रकार असम दर्द लग जाएगा तो लगाइए यहाँ पर त्व अहमर्थयो मतलब त्व अर्थ हो अहम तो हो युषमा दर्दर्द की है ही है नर्थयो अच्छा त्वम अहमर्थयो का मतलब हुआ युषमा तो हो अमा दर्द का युष्मा दर्दर्द के सत्ता आदि का सत्ता आदि ध्यान रखना कि सत्ता आदि और रस्मा दर्श के सत्ता आदि का नित्य सत्ता आदि का नित्य ज्ञान होने से सत्ता आदि का इनकी सत्ता का नित्य होने से सत्ता नित्य ज्ञात होने से सत्ता नित्य नित, ज्ञात होने से लगाइए इसम ये, ये और रस्मा दर्श की सत्ता आदि से क्या लेना है वर्तमान काल में है ना यहाँ प्रश्न की सत्ता आदि का, वर्थमान का नित्य ज्ञात होने सत्तादि का नित्य ज्ञान होने के कारण सत्तादि का नित्य या सत्ता आदि का नित्य ज्ञान होने के कारण या सत्तादी नित्य ज्ञात होने से नित्य ज्ञात होने से और उससे भिन्न उससे भिन्न का निर्देश न होने से उससे भिन्न का निर्देश सत्ता आदि से भिन्न कुछ ज्ञात हो रहा है तो उससे भिन्न का निर्देश न होने से उससे भिन्न कुछ ज्ञात नहीं होता है मतलब उससे भिन्न से अभेद ज्ञात नहीं होता है विशेषता कि भिन्न रूप से ज्ञात न होने से अथवा भिन्न निर्देश न होने से न होने। मतलब क्या है ऐसा समझो मतलब युष्म नित्य ज्ञान होने से या सत्ता आदि धर्मो का नित्य ज्ञान होने से, से? सत्ता आदि धर्म किसके सत्ता आदि का नित्य ज्ञान होने से उससे भिन्न रूप में कथन न होने से या उससे भिन्न रूप में कथन न होने से और, और ध्यान देना यदि कहें कि उससे भिन्न रूप में कथन होता है से युष्म रूप से कथन होता है किस रूप से पहले से बोला भिन्न रूप से कथन न होने से और यदि कहें कि उससे भिन्न रूप से कथन होता है किस रूप से सन्मात्र रूप से तो सन्म रूप से कथन होने पर अनुसंधे की कुछ कोई अनुसंधान करने वाला न रहने से अनुसंधान करता है क्या तो अनुसंधान करने वाला न होने के कारण क्या अनुसंधे अथवा कथन किसी भी प्रकार तत्वी और शुभमशी इत्यादि वाक्यों का निर्वाह नहीं किया इत्यादि वाक्यों का निर्वाह नहीं किया जा सकता है न लगाए न निर्वाह न सकता दोबारा एक बार लगा और लगाइए युषमा और असम के सत्ता आदि आकार का नित्य ज्ञान होने के कारण या सत्तादी आकार नित्य ज्ञात होने से और उससे भिन्न रूप, रूप, तो तो रूप, रूप, रूप में कथन न होने से उससे भिन्न रूप में मतलब सत्ता आदि वाला है जिसमें दर्द कैसा है वो सत्ता आदि वाला है इससे भिन्न रूप में कथन नहीं होता है इससे भिन्न रूप में भिन्न रूप में कथन कहे कब होगा जब उसको स्तन मात्र कहेंगे जब स्तन मात्र कहेंगे तो उसकी सत्ता कह पाएंगे सत्ता तो सतमात्र का धर्म हो जाएगा जब सन मात्र सत्ता वाला कह पाओगे तो उससे भिन्न रूप में कथन न होने से और यदि मतलब भिन्न रूप में कथन न होने से मतलब सन्मात रूप से कथन न होने से और यदि भिन्न रूप से कथन करेंगे मतलब रूप से कथन करेंगे तब अनुसंधान करने वाला कोई रहेगा तो कहते हैं कि अनुसंधान करने वाला कोई न होने के कारण कथंशित अभी किसी भी प्रकार किसी प्रकार भी कथचित है ना किसी प्रकार भी तत्वम अस्वी और शोभम अस्वी इत्यादि वाक्यों का निर्वाह न सत्या निर्वाह नहीं किया जा सकता है ना तो यादव प्रकाश की मत में जड़ को नहीं मानते नहीं नहीं अच्छा। है है तो भी ना और जीव इस और चेसन उसके और और तीनों तीनों तीनों तीनों से से उसका भेद भेद चेतन का तो से है? चेतन hmm. है? है? का है? तो का अंश तो hmm. तो hmm. तो मतलब ये है कि ये सब कुछ से हमेशा रहता है सृष्टि के पूर्व काल में ये सब शुभ रूप ऐसी सच्ची रूप से है। जीव इस और ये तर्फित्ति तर्फित्ति तर्फित्ति तो रहते हैं हैं? और वो अंश है वो है। तो सब रूप में जब रहते हैं तो चेतन ही रहते तो? तो मानते तो है ना वो भेद भी है और अभिन्न नहीं है वो धर्म लोगों में मिलता है तो कि और से शंकर वास्तव बढ़िया हो अभिन्न करके है है ही सब बनाए कभी बताया जाएगा कुछ तो कुछ में बताया जा सकता है।, तो तो है और उस ने ने रहते हैं ऐसा ही है। ऐसा तो है और वो नहीं जाते हैं तो सगम भी हो जाता है और ये, ये आत्मा खरीदा भेद सुना जाता है तो भेद भी हो गया सुना जाता है चेतना चेतना करते हुए अब कैसे हो ये सब ऐसा ही मत है भास्कर का बल्कि उनकी अपेक्षा पैदा चिंता यादव प्रकाश के दो है यदि यदि धर्म समुचे और फलाई कोई हिंदी धर्म की तरफ से होता है बड़ा और यही धर्म समुचे भी सन्यासी के धर्म समझने के लिए उनके मत का कोई पुस्तक हाँ, मत का कोई ग्रंथ नहीं मिलता है पूर्व पक्ष पक्ष ने जो लिखा आ, है कि जैसा था, उनके समकाली लोगो ने जैसा किया है।, तो तो तो है उनके क्या मत था खास खास नहीं समझ पाएंगे नहीं नहीं उनके समकाल जो लिखा है वही माना जाए शंकर वासी को कुछ लेकर अपने यहाँ शंकर वास्ता लेकर अपने ऐसी उस बात को आप शंकर वास्तव मिला सकते हैं श्रीवास्तु जितना जो है शंकर की समीक्षा आई है वो पूरी पूरी मिलाकर देखी जा सकती है एक इतना भी हेर फेर नहीं किया गया है और पूरा श्रीवास्तु की उन्होंने पूरा जो है लिख दिया श्रीवास्तव में जो है तो आचार्य शंकर ने ये बात कहाँ कही है धमकी कारण कहीं कही है जीवर कारण कहीं कही है और या पर्वती मसूरा नदी जहाँ कहीं कही है पूरा पूरा भी है ऐसा ऐसा कहा गया है कहीं भी कुछ भी हेफेट नहीं हो पूरा उन्होंने उठाकर कहीं भी उठाकर हेरफेट नहीं लिया गया ऐसा कुछ मामं कह रहा हूँ पहले हाँ मतलब ये है की जिस पक्ष का खंडन किया जाता है उस पक्ष के आचार्यो ने उसको कहा है अथवा उनकी तरफ ऐसी कहा जा सकता है दोनों ले लिया जाता है तो जो कहा जा सकता है इसलिए बाल वालों के तक वालों ने बोले मतलब तो तो जो शेष बचा उनको बाद जब शेष बचा वो अपने हिसाब से उन्होंने लिखा बारहवे हो गए ध्यान देना दृष्टि विधि ऐसा हो गई ना दृष्टि विधि है आपका ये पृथ्वी को दृष्टि विधि क्या है पृथी है जैसे देखना मनोब्रह्म मनोब्रम उपासी मन ब्रह्म है ऐसी उपासना करना चाहिए तो दृष्टि दृष्टि क्या होती है अतस्मीं तर्दुथी। अतस्मीं? तर्दुथी। जो नहीं है उसको जो जो नहीं है उसको वह समझना मतलब तदभागवती तत्प्रकार ज्ञान तदभागवती तत्प्रकार ज्ञान ये आयथार्थ अनुभव है आयथार्थ की अनुरूप होती है क्या दृष्टि मन ब्रह्म है क्या मन तो क्या है कि जड़ है है ना तो मन ब्रह्म मन ब्रह्म नहीं है फिर भी है? मन को क्या समझना है ब्रह्म? ब्रह्म के अभाव वाले मन में क्या समझना है सुन लो सुन लो तो ऐसा जो है मनोब्रम की उपासना ही है? ऐसा तैतृतिशत कहता है मन ब्रह्म ऐसी उपासना करनी चाहिए स्तुति कहती है सब ऐसा आप ध्यान देना तो ये जो दृष्टि है ना ये तो ये यथार्थ ज्ञान है या अयथार्थ ज्ञान है और यदि यहाँ पर यदि कर लिया जाए मनोब्रह्म मनोब्रम्हि उपासित का की मन शरीरक ब्रह्म में इस प्रकार उपासना करें तो ये यथार्थ होगा की आयसार्थ होगा।, होगा।, होगा की जा सकती है लेकिन ध्यान देना मनोब्रमति उपासित कर मन शरीरक ब्रम की उपासना करें ऐसा नहीं किया गया क्यों नहीं किया गया क्यूँकी मनोब्रम्हिति उपासित इस प्रकार की उपासना की गई है उसका क्षुद्र फल बताया गया अन्य की प्राप्ति क्या बताया गया तो मन शरीर ब्रह्म की उपासना से तो क्या होगा मोक्ष होता है अन्न अन्न खाद्य पदार्थ की प्राप्ति अन्न अन्न अन्न खाद्य पदार्थ की प्राप्ति कही गई है तो इसका मतलब वहाँ पर मन ब्रह्म ब्रह्मोपासना वहाँ भी वक्षित नहीं है पृथ्वी उपासना ही वहाँ पर दृष्टि भी वक्षित है ठीक है तो इससे मतलब है कि ऐसा जो है सृतियों में कहीं कहीं क्या आती है दृष्टि आती है दृष्टि मतलब पृथ्वी उपासना आती है तो जो किसी का कहना है ना पहले भी आया था कि तत्व ये तत्व मसीह तत्व में क्या था कि तुम ब्रह्म नहीं है और ब्रह्म ना होने पर भी अपने को ब्रह्म समझना है जैसे आम सोहमशी है ना कि तो स्वयं ब्रह्म नहीं है तो स्वयं को क्या समझना है ब्रह्म जैसे मन को ब्रह्म समझना है वैसे ही अपने को क्या समझना है ब्रह्म तो ऐसी उपासना तो ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं ये गौड़ गुप्त कह गया तो जो तो ध्यान देना ये सब मोक्ष का प्रकरण है तो मोक्ष के प्रकरण में सिद्धांत में दृष्टि विधि नहीं मानते दृष्टि विधि क्योंकि आयथार्थ ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा क्या नहीं। तो नहीं दिया मतलब ये ध्यान देना की वहाँ पर ये था, तो तो था हाँ। मन सृजन ब्रह्म की उपासना क्यों ना मानी जाए तो क्या बोला की वहाँ पर अन्न फल अन्न की प्राप्ति फल कही गयी है इसलिए ब्रह्म की उपासना नहीं है दृष्टि ही है और यहाँ पर स्पष्ट जब वो कह रहे हैं कि तो, है तो, है। है है। तो जब क्या है की मो, जो मोक्ष के प्रकरण में दृष्टि का विधान नहीं माना जाता है उसे मोक्ष हो जाएगा क्या वैसे चिंतन से नहीं हो जाएगा मूल में दृष्टि विधि तू कि तू मोक्षा विद्या तु मोक्ष रूप किंतु मोक्ष देने वाली विद्याओं में क्या हो जाएगा मोक्ष देने वाली मोक्ष प्रदाता विद्याओं विद्याओं में या मोक्ष के लिए की जाने वाली उपासनाओं में लग जाएगा मोक्षार्थ विद्याओं में दृष्टि का विधान वेदांतवादी स्वीकार नहीं करते हैं वेदांतवादी पंखी लगेगी किंतु किंतु मोक्ष देने वाली विद्याओं में मोक्ष देने वाले किंतु मोक्ष प्रद विद्याओं में वेदांतवादी दृष्टि का विधान स्वीकार नहीं करते दृष्टि का विधान कहाँ स्वीकार नहीं करते मोक्षा विद्याओं में कौन स्वीकार नहीं करते दिखान दिखान क्या स्वीकार नहीं करते दृष्टि का विधान तो यहाँ पर दृष्टि नहीं मानी जा सकती है दृष्टि हो तो हम ब्रह्म नहीं या फिर भी अपने को ब्रह्म समझना है सोमच में दृष्टि मतलब उपासना के लिए कहा गया है है ना तो ऐसा अच्छा यहाँ नहीं मानते शंकर मत में जहां जहाँ उपासना के लिए ही मान लेते हैं दृष्टि मान लेते हैं बहुत जगह मनोब्रमित उपास में कोई दृष्टि नहीं मानता है नहीं नहीं, नहीं, नहीं में सभी दृष्टि मानते हैं सभी वहां यथार्थ ज्ञान कोई नहीं मानता है तो संक्रमत में ज्यादातर जहां उपासना आएगी वहां पृथ्वी को उपासना और ब्रह्म का क्या होगा ज्ञान ही होगा उपासना नहीं होगी ऐसा उनका कहना है उपासना अच्छा अब ध्यान देना तो टिप्पणी में चलते हैं दृष्टि विधि थी मिल गया मन ब्रह्म में इस प्रकार उपासना करनी चाहिए नाम तो वाचक स्तब्ध होता है ना so नाम ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है इत्यादि वाक्यों के द्वारा मन आदि की ब्रह्म दृष्टि से उपासना विवक्षित है विधित है मन आदि की आदि से क्या लेना है नाम आदि की ब्रह्म दृष्टि से उपासना विहित है क्या प्रतीकोपासनाकोपासना प्रती या उसका ही नाम है किसका दृष्टि का किसका दृष्टि का ये क्या नाम है प्रतीकोपासना अब यह शंकर मत में जो है ना ये नारायण की उपासना है ना भगवान की उपासना इसको प्रतीकों प्रतीकोपासना कहते हैं जैसे कि जो श्री कृष्ण की मूर्ति है तो कहते हैं इसको श्री कृष्ण समझना है ब्रह्म समझना है तो ये पत्थर तिला तो ब्रह्म नहीं है इसको ब्रह्म समझना है तो एक प्रतीको उपासना हो गई प्रतीक को लेकर दृष्टि हो गई शालिग्रामों की उपासना भी प्रतीको उपासना हो गई कालीग्राम तो पत्थर है वो नारायण कैसे हो सकता है तो उसको नारायण समझ लेना है आरोप कर लेना है आरोपित है, है ना oh, जैसे रज्जु में सर्वत्व आरोपित है तो उसमें आरोपित है और वैष्णो सिद्धांत में यह प्रतीक उपासना नहीं है ये अप्रतीको उपासना यथार्थ है क्यों जो हम उपासना शालिग्राम की करते हैं तो भगवान का शरीर है तो शालिग्राम शरीर परमात्मा की उपासना करते है मतलब शालिग्राम में विद्यमान परमात्मा की उपासना करते और मूर्ति में विद्यमान हम परमात्मा की उपासना करते हैं मूर्ति को परमात्मा समझते हैं मूर्ति में विद्यमान परमात्मा को परमात्मा समझते हैं शालिग्राम से पत्थर को परमात्मा समझते है या उसमें विद्यमान परमात्मा को परमात्मा समझते है परमात्मा को तो साले ग्राम क्या है और ये दिव्यू चतुर्भु जो शालिग्राम विग्रह सभी उनके शरीर है ये सब क्या उनके तो ये भी यथार्थ उपासना पास ना हो गई ना तो यहाँ उपासना वैष्णो संप्रदाय में नहीं मानी जाती है, है। वैष्णो मतलब ये ध्यान देना जो अगि नाम है ना तो नाम नामी में अभेद की से कहते हैं कैसे नाम ब्रह्म है अब ध्यान देना की जैसे की ब्रह्म स्तर व्यापक है आनंद रूप है सब कुछ करता है तो जो सर्वव्यापक है सर्वसमर्थ है सर्वज्ञ है वो ब्रह्म है और उसका जो बोधक शब्द है वो तो ब्रह्म नहीं है बोधक शब्द को ब्रह्म नाम नामी में दृष्टि से कह देते हैं मतलब उसने कि जब दृढ़ता खूब होगी ना जब खूब अनुराग होगा तो फिर नाम और ना, नाम से तुरंत नामी का स्मरण आता है इसलिए कहते हैं अभेद इसलिए क्या कहते हैं हाँ इसलिए कहते हैं जब बहुत श्रद्धा होगी तो नाम से तुरंत नामी का स्मरण आ जाएगा तब नाम नामी में अभेद कह इस दृष्टि ऐसी हाँ। इस दृष्टि से अभेद कह देते हैं गौरी संप्रदाय में इसका ज्यादा है नाम नामी का भेद तो अभेद मतलब क्या है की जब भाव शुद्ध होगा तो बिल्कुल वही लगेगा आपको ऐसा कैसा अच्छा अब हाँ। ध्यान देना तो इत्यादि वाक्यों से मन आदि की ब्रह्म दृष्टि से उपासना भी है चत और प्रदीप उपासना उसका ही नाम है किसका दृष्टि का किसका दृष्टि हाँ मतलब ब्रह्म दृष्टि से उपासना का दृष्टि का ही नाम है दृष्टि से की जाने वाली उपासना का नाम प्रतीक उपासना है तन्याय उस न्याय से या उस नियम से स्वात्मी जैसे सोहम अशन है ना अहम मैं, मैं ब्रह्म हूं। अपने में ब्रह्म दृष्टि से अपने में ब्रह्म दृष्टि से या अपने को ब्रह्म समझ करके शुभमिथी उपासना सोहम थी अपने में मतलब अपनी आत्मा में ब्रह्म दृष्टि से सोहम इस प्रकार उपासनम उपासना यह क्यों तो ना हो अपने में ब्रह्म दृष्टि से तो हम इस प्रकार उपासना क्यों ना हो मतलब ये भी क्या दृष्टि हो जाए इतना संख्यम ऐसी संख्या नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए ब्रह्म सूत्र है अप्रती का लंबना नयति अप्रती कालंबन मतलब को उपासना करने वालों को आतिवाही गण अर्शदादी मार्ग से ले जाते हैं अर्षदादी मार्ग का नाम है उत्तरायण मार्ग जिसके द्वारा मर्ग करके जीव भगवत धाम जाता है ब्रह्मोपासन जिसके द्वारा कहा जाता है भगवत धाव तो उनको कौन ले जाते हैं आतिवाही गण ले जाते हैं आतिवाही देवता हैं तो आतिवाही गण किसको ले जाते हैं अप्रतीकान अप्रतीक का आलम्बन तो करने वालों को अप्रतिको उपासना करने वालों को और जो प्रतीको उपासना करते उनको ले जाते हैं तो अप्रतीको उपासना करने वालों को ले जाते हैं लग गया और किसेम के आदर्श थी दो अलग अलग सूत्र हो गए है ना इत्यादि सूत्रों में प्रतीको उपासना प्रतीको उपासना निष्ठान प्रतीको उपासना में लगने वालों का या उपासन निष्ठ का उपासक है ना प्रतीको उपासकों का पूर्ण ब्रह्मो पूर्ण ब्रह्म उपासकत्व नहीं है इत्यादि सूत्रों में प्रतीको उपासना में लगे रहने वालों का पूर्ण ब्रह्म अनुपासकत्व है पूर्ण ब्रह्म ये पूर्ण ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मतलब पूर्ण ब्रह्म का उपासकत्व नहीं है तुम्हारी पूर्ण ब्रह्म की उपासना तो नहीं कर रहे हैं ये जब शंकर मत वाले सबको वैष्मों को प्रतीकों उपासना करने वाला ही समझते हैं ज्ञान ही समझते हैं वो भ्रमित ऐसा एक से भ्रमित है ठीक है, है, है। वहीं पहुंचेगी लग जाएगा तो आप प्रतीकों उपासना करने वालों को ले जाए वो, वो ले जाते हैं है? तो प्रतीको उपासनिष्ठ पूर्ण धर्म के उपासक नहीं है इसलिए उनको नहीं ले जाते हैं अर्चिराधि गति परम पद प्राप्ति आदि विरह से गृह प्रतिपादित इत्यादि के साथ ही अन्य है है ना? Hmm. अर्दादि गति तथा परम पद की प्राप्ति आदि का अभाव का अर्थिरादि गति और परम पद की प्राप्ति आदि के अभाव का विस्तार से प्रतिपादन होने से विस्तार से कहा इत्यादि सूत्रेशु उन सूत्रों में है न तो जो पूर्ण ब्रह्म के उपासक नहीं है इसलिए अर्जिला की प्राप्ति आदि के अभाव का प्रतिपादन किया गया मतलब प्रतिपादन और परम पद की प्राप्ति के अभाव का प्रतिपादन परम पद मतलब भगवत है ना? ना लग जाएगा hmm. तो क्यों क्यों क्योंकि क्यों वो पूर्ण ब्रह्म के उपासक हाँ hmm. प्रतीकोपासन कि, किस ध्यान देना किस प्रतीकोपासन निष्ठाना में ना प्रतीकोपासना में लगे रहने वालों का ये ये होगा अचिराधिक गति और परमपद की प्राप्ति क्यों नहीं होगी क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म की के उपासक हाँ अचिलाधि गति और परमपद की प्राप्ति के अभाव का विस्तार से प्रतिपादन होने के कारण मुमुक्षु नाम मुमुक्षु के लिए वैसाजिश दृष्टि उपासना सिद्ध वैसी दृष्टि रूप उपासना, उपासना मुमुक्षु के लिए वैसी दृष्टि रूप उपासना सिद्ध है मुमुक्ष के लिए वैसी दृष्टि रूप बांसना हाँ तो इसलिए मैं सोहम अश्मी के द्वारा अब ब्रह्म नहीं है और अपने को ब्रह्म समझना है ऐसा मतलब है क्या नहीं है तो तत्व भी यही समझ लेना है ना आम ब्रह्म लेना चल तो रहा है कुछ लोग कहते हैं दृष्टि करना है तो दृष्टि नहीं कही गई है वो यथार्थ कहा गया है लग जाएगा यथार्थ क्या कहा गया है की मद्दीप मंगल विग्रह विशिष्ट व्यापक परमात्मा मेरा अंतरात्मा है दिव मंगल विग्रह विशिष्ट व्यापक परमात्मा नहीं है यद्य तुम राजा असी अहम राजा इत्यादि तवक्षया मध्यमोत्तम सामंजस्यम कितना देख दो पुनर्जन्म पुनरा दे। पुनरा देखते हैं अंश पुनरा ये पुनरा शिष्यति ओम शांति शांति शांति कल के बाद कहीं नहीं कहीं कहीं निकल गई कल के बाद नहीं पढ़े